जी मैं मिसिस वादवा, जब मेरे हास्बिन क्रिकेट पांच देखते हैं न, तो मैं बिल्कुल बगबग नहीं करती, और शॉपिंग तो I hate it, मेक अप के तो जरुवती नहीं पड़ती, नाच्रल ब्यूटी, you know? <laughs> ऐसी शान्थ, कम खर्ष और स्मार्ट बीवी मिले ना मिले� SMSDUO253636